पत्रावली एक सौ तैतीस कुमारी मेरी हेल को लिखे द्वारा श्रीमती ए टोटेन सत्रह सौ तीन फर्स्ट स्ट्रीट वाशिंगटन अठारह सौ चौरानवे परिवहन मुझे तुम्हारे दोनों पत्र मिले पत्र लिखने का कष्ट कर तुमने बड़ी कृपा की आज मैं यहाँ भाषण दूंगा कल बाल्टी में और पुनः सोमवार को बाल्टी में तथा मंगलवार को पुनः वॉशिंगटन में उसके कुछ दिन बाद में फिलाडेल्फिया रहूंगा। जिस दिन मैं वॉशिंगटन से प्रस्थान करूंगा, उस दिन तुम्हें पत्र लिखूंगा। प्रोफेसर राइट के दर्शन के लिए कुछ दिन फिलाडेल्फिया रहूंगा, कुछ दिन तथा न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच आता जाता रहूंगा, और तब डिट्रैट होते हुए शिकागो जाऊंगा, और तब जैसा कि सीनेटर पामर कहते हैं चुपके से इंग्लैंड को अंग्रेजी में धर्म शब्द का अर्थ है रिलीजन रिलीजन मुझे बहुत दुख है कि कलकत्ता में पेट्रो के साथ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ यहां बहुत ही अच्छा व्यवहार हुआ है और बहुत अच्छी तरह अपना काम कर रहा हूं। इस बीच कुछ भी असाधारण नहीं सिवा इसके कि भारत से आए समाचार पत्रों के भार के तंग से से तंग आ गया हूं। और इसलिए एक गाड़ी भर मदर चर्च और श्रीमती गर्नासी को भेजने के पश्चात मुझे उन्हें समाचार पत्र भेजने से मना करना पड़ रहा है भारत में मेरे नाम पर काफ़ी हो हल्ला हो चुका है आला सिंगा ने लिखा है कि देश भर का प्रत्येक गांव अब मेरे विषय में जान चुका है अच्छा चेर शांति सदा के लिए समाप्त हुई और अब कहीं विश्राम नहीं है भारत के समाचार पत्र मेरी जान ले लेंगे निश्चय जानता हूं अब वे यह बात करेंगे कि किस दिन मैं क्या खाता हूं कैसे छींकता हूं भगवान उनका कल्याण करे यह सब मेरी मूर्खता थी मैं सचमुच ही यहां थोड़ा पैसा जमा करने चुपचाप आया था और लौट जाने किंतु जाल में फंस गया और अब वह मौन अथवा शांत जीवन भी नहीं रहा तुम्हारे लिए पूर्ण आनंद की कामनाएँ सस्ने तुम्हारा विवेकानंद एक श्रीमती जार्ज डब्ल्यू हेल को लिखित ग्यारह सेंट पॉल स्ट्रीट बाल्टीमोर अक्टूबर अठारह प्रिय माँ आप जान गई होंगी कि इन दिनों मैं कहाँ हूँ भारत से प्रेरित तार जो शिकागो ट्रिब्यून में प्रकाशित है आपने देखा है क्या उन्होंने कलकत्ते का पता छापा है यहाँ से मैं वाशिंगटन जाऊँगा वहाँ से फिलाडेल्फिया और तब न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया के मुझे फिलाडिल्फिया में मुझे कुमारी मेरी का पता भेज दें जिससे मैं न्यूयॉर्क जाते थोड़ी देर के लिए मिल सकूँ आशा है आपकी चिंता दूर हो गई होगी सच स्नेह आपका विवेकानंद